सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे है एक बच्चु का आप सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सलामी जिंदगी को सजाने के लिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ श्री राजेंद्र जी मोदी हैं जो संस्थापक अध्यक्ष है मुख्य सलाहगार भी है प्रदेश अग्रवाल महासभा राजस्थान चाय व्यापार संघ के भी अध्यक्ष रहे है वैसे वो पूरे चालीस संस्थाओं के अध्यक्ष रह चुके हैं कर भी रहे काम तो मैं चाहूंगा की उन्ही से हम लोग जानेंगे की वो किस तरह का ये अपना कारोबार कैसे करते हैं कैसे संस्थाओं के साथ जुड़ जाते हैं और कैसे लोगों को एक विशेष रूप से गाइडलाइन करते हैं संस्थान को चलाने के लिए या किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष रूप से उनकी सलाह ली जाती है तो वो सारा काम करते हैं तो आइए आप सभी की तरफ से आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हम श्री राजेंद्र जी मोदी का बहुत बहुत स्वागत करें जब, धन्यवाद आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे सभी दोस्त अभी जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं वो आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताए मेरा नाम राजेंद्र मोदी है उनमे उन्नीस का मेरा बर्थ है उसके बाद में ज़िंदगी में बहुत बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं अच्छे दिन भी देखे हैं अच्छे बुरे भी आए ना तो भी अच्छे दिन ही देखे हैं कोई ऐसी पोजिशन नहीं आई मेरे साथ कि कभी मार्केट में लड़खड़ाना पड़ा मेरे को लेकिन स्वयं को जरूर लगा कि लड़खड़ा गया लेकिन मेरे को कभी भी मतलब ऐसी पोजिशन नहीं आई कि मैं लटखड़ाया और मेरे ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव के साथ बहुत ही अच्छा भगवान ने छप्पर फाड़ के देता है ना वैसे मेरे को सब कुछ दिया जो मैं सोच सकता था वो मेरे को दिया मेरे जिंदगी में मैंने 10 तरीबन मैट्रिक तक मेरे पिताजी हमने एक रुपया देखा नहीं था कि रुपया कैसा होता है कि मुनीम में हमारे को सब सामान दिलाता था, था हमारा जो भी खाने पीने का जो भी मेले खेले में जो भी यहाँ जाते थे तो मुनीम के द्वारा ये सारा हमारे को देता हमने मर ये मालूम था एक रुपया कैसा होता है हमने मेट्रिक शारदा सर सेकेंडरी स्कूल मुक्रगढ़ से की मैंने तो अक्षमात मतलब जिसमें लास्ट पेपर दिया उसी रोज़ मेरे पिताजी मेरे को बुलाया कि मतलब एक बार जिस पोजिशन में आया उस पोजिशन में लेके आओ जैसे मैं घर पहुँचा तो उन्होंने खाना खिलाया खुद खाया उसके बाद तीन बजे उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने मेरे को ज़िंदगी का जीना कैसे ज़िंदगी को जीना है कैसे व्यापार करना है व्यापार में एक ध्यान रखना है कि अपने किसी का दूसरा का पैसा दबाए नहीं अपने को यह ध्यान रखना है कि अपने पास कुछ है नहीं है लेकिन अपने को दूसरा का पैसा अपने पास नहीं आना चाहिए और किसी का भला भी नहीं कर सको तो बुरा नहीं करना हमारे पिताजी ने मेरे को टिप्स मेरी लाइफ के लिए काफ़ी दी उनको मैंने ग्रहण किया और आज उसी का प्रताव है कि मैं मतलब इतना मतलब दुविधा में पड़ गया था उस टाइम कि मैं मेरे पिताजी की डेथ होना हम तीन भाई थे दो भाई भारत एक भाई भारत रहता था कलकत्ता वो तो क्या बहुत दिनों से ही बाहर थे तो उनको तो मालूम ही था छोटा भाई मेरा था सारा परिवार का दायित्व तो उस टाइम मेरे पे आ गया टोटल ब्यापार तो जैसे मेरे तीन बहन थी दो तीन भाई थे हम लेकिन दो एक भाई तो कलकत्ता पहले शादी हो गई थी हम दो भाई अनमेरिड थे मतलब मैं भी अनमेरिड था मेरा भाई छोटा वाले मेरिड था तो उस चक्र में मैं दुकान पे बैठा वहाँ हमारे गाँव में नवलगढ़ के पास बड़वासी गाँव वहाँ हमारी दुकान थी उस मैं बैठा तो वहाँ मैंने व्यापार किया तो ग्रामीण लोगों का मेरे बहुत सहयोग मिला मेरे को जो नहीं मिलना चाहे तो उससे ज़्यादा सहयोग मिला कि सेठ जी को सोबर से पूछ गए अब आप ना इनको सहयोग करना अपने वो हर गांव की लेडीज़ वगैरह सब मेरी खूब सहयोग किया और उसी के बलपुते मैं 1980 में यहाँ जयपुर आके फिर मैंने बत, मेरे परिवार मेरी शादी की मेरे शादी में मेरे छोटे भाई की छोटे भाई को बॉम्बे सेट किया और उसके बाद मैं जयपुर 1980 में आ गए यहाँ उन्नीस में आया तो मैंने एक प्लास्टिक फैक्ट्री डाली जो करीबन मैंने पाँच साल चलाई लेकिन वो मेरी गलती ये रह गई उसमें कि मैं उसको ग्राम में रहते हुए यहाँ मतलब मेरे मैनेजर के थ्रू चलाई तो उसमें मेरे को इतना नुकसान हो गया कि मैं 85 में मतलब धरातल पे आ गया मेरे पास बीस हज़ार रुपये बच्चे तो लास्ट में मैं जा जब दिल्ली कुछ पेमेंट था मेरा कोई मतलब मैन्युफैक्चरिंग लाइन का तो मैं पेमेंट करने के लिए गया तो वहाँ मतलब जैसे मेरे बस स्टैंड पे आया तो बस स्टैंड पे मेरे को हमारे चाय बगान वाले मिले कुदरती मेरी सीट और उनकी सीट बगल बगल में थी जब अगल बगल हम दोनों बैठे तो जैसे मिडवे पे वो मेरे को जगाया मैं सो गया था तो उन्होंने मिडवे पे जगाया बोले चाय पिया थे मैंने कहा पैसा है नहीं हमारे पास क्यों हम जब हमारे पास पोजीशन नहीं है तो हम कहाँ मतलब ये मिडवे पे करेंगे तो हम तो खाना पीना खा के आए हैं हम होटल में हमारा और उन्होंने बोला मैंने ऑफ़र किया है हमारा शाम वाले हमने ऑफ़र किया है तो भाई साहब चलना तो पड़ेगा आपको तो हम गए तो वहाँ हमारा करीबन सौ रुपये का बिल आ गया सौ रुपये का बिल आ गया जो वहाँ कुछ हमने लिया तो उसका बिल का पेमेंट मैंने किया मैंने किया तो वो बोले अभी तो आप ये कह रहे थे मैंने कहा जी देखो एक राजस्थान वाले हम उस से कहा आप गुलाबी नगरी में जा रहे हो जहाँ मतलब राजस्थान का एक बहुत बड़ा कल्चर है वहाँ तो उसमें जा रहे हो आप तो वहाँ मतलब हम आपके पैसे कैसे खर्च कराएँ हम ऐसे तो कोई फकीर तो भी नहीं ये है पोजिशन मतलब हमारे पास जो है ना जो स्थिति ज़्यादा खर्च करने की थी वो नहीं है तो उन्होंने वो पैसा हमारा कर लिया लास्ट में मेरे को रास्ते में सारी बातें पूछी कैसे नुकसान लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमने सारा बात क्यों घरवाले सुनते नहीं थे और पैसे की एक्चुअल में हमारे कोई ऐसी प्रॉब्लम घर में आई नहीं तो घरवालों को तो मालूम था हमेशा है तो हमने हमारा सामान जो गांव जाने के लिए 1985 में पैक कर लिया था सारा ट्रांसपोर्ट का करके और जैसे उन्होंने मेरे को यहाँ आया तो मेरे को चाय बगान यहाँ दौरा कराया मार्केट का तो मार्केट में उस चाय की ऐसी डिमांड थी कि मतलब लोग कपड़े फाड़ने के लिए तैयार भी मेरे को बगान की एजेंसी दो दोगोगे मेरे को दोगोगे तो वो चाय बगान वाला लास्ट में मेरे को एजेंसी देके गया काफ़ी ऊंच नीच करके फिर मेरे को देके गया कि आपको तो खाली ये किया है जब तक आप कुमाल लो नहीं तब तक पेमेंट नहीं भेजना है जब तक चाय में आप कुमाल लो नहीं ना तब तक सीखना आपको तो और जितनी मैं चाय भेजूँ आपका पेमेंट नहीं करना है लेकिन मैं मेरी ईमानदारी के बैठे मैं उनको हर चाय का हर पेमेंट समय पे किया उन्होंने मेरे को जैसे पहले चाय भेजी अट्ठारह रुपये किलो लगा के फिर उसने दोबारा चाय आई तेरह रुपये लगा के मैं चाय बेचती चालीस रुपए तो उन्होंने एक ही बात की थी आप तो मार्जिन कमाओ आप हम क्या भाव लगा के बेचते हैं यह मैं उन्होंने एक साल में स्थिति मेरी जो मेरे नुकसान हुआ था एट्टी से तक वो सारा मतलब वसूल करा दिया आज भी मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अस्सी से लेकर पिचासी लेके आज तक वो एजेंसी जो हमारे चाय का बगान का कभी एक आदमी के पास नहीं रहता है चेंज होता रहता है लेकिन हमारी ईमानदारी पेटे वो मतलब हमारे पे इतना ही आज हमारे सत्रह बगानों के एजेंसी दे रखी है हमारे उन्होंने दिलाई है खुद ने तो एट्टी फाइव से लेके आज दो हज़ार सत्रह तक हम मतलब उसी से बना हमारे तो कोई मतलब भगवान की कृपा है खूब ज़्यादा कि हमारे कोई कभी कभी तकलीफ़ नहीं आई हमारी ईमानदारी में कभी हमारे पिछन चोटा कोई कुछ भी कहे हमारे दिमाग में ये रखा हमने कि हमारे पिताजी जो हमारे को टिप्स देके गए थे तो उस टिप पे हमारे को चलना है जाने चले जाते हैं कहा दुनिया से जाने, जाने दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कर खतरे भी निशान दुनिया से जाने वाले जाने चले हैं कहा I'll be your knight in shining armor. जाते हैं दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं पद के भी निशा दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा आप सुन रहे हैं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 राजेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि आपने जीवन में जो है एक ईमानदारी का जो गुण है उसको अपनाया जिसके वजह से आपको काफी मुश्किलें भी आई लेकिन वो मुश्किल मुश्किल नहीं लगा और आप अपने जीवन में अच्छा काम करते रहें और जो नुकसान हुआ था वो भी फिर से रीपे हो गया और आज भी आपको जो है मार्केट में अच्छी तरह से आप स्टैंड कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए आगे बढ़ते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि 67 आप रनिंग है तो इस समय भी आप हेल्दी वेल्दी हैं तो अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं हेल्थ का हिसाब आप ठीक रखते हैं उसके बारे में बता मैं स्वास्थ्य के प्रति बहुत चिंतित रहता हूँ और मैं सुबह चार बजे अर्ली टू वेल्ड अर्ली टू नाइट्स मेरे पास आठ बजे बाद में कोई बात करता है तो मुश्किल बात हो पाती है मतलब कोई हमारे सामाजिक प्रोग्राम हो तो अलग बात है नहीं तो मैं आठ बजे मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ और नहीं तो साइलेंट मोड पे डाल देता हूँ तो मैं जल्दी सोता हूँ अल्डी टू वेल्ड अल्डी टू नाइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वेल्दी ये मेरा सिद्धांत मेरा जन्म से रहा है जब से मैं 10 साल का था उससे लेके आज तक मैं चार बजे के बाद में जगता मतलब सोता नहीं हूँ चार बजे चाहे मैं रात को बारह बजे सो एक बजे सो चार बजे में उठता हूँ चार बजे बाद में गीता का अध्याय करता हूँ अब गीता का अध्याय के बाद में मेरी सवा घंटे का करीबन प्रवचन चलता है जो कोई आए ही नहीं आए मैं स्वयं को सुनाता हूँ स्वयं को करता हूँ यह नियम है मैं अब जो अभी रामसुखदास जी मेरे जो परमशिष्ट मेरे परम गुरु है हालांकि गुरु उन्होंने किसी ने बनाया नहीं लेकिन मैं उनको परम गुरु मानता था मेरा उनका मैं ऋषिकेश जाता था उनका प्रवचन सुनता था उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा उसके बाद में अभी जैसे वो हरिशंज जी महाराज उनकी कृपा पत्र थे वो यहाँ आए तो मैं उनसे प्रभावित तो होकर उन्होंने कहा सुबह आप मतलब प्रभात फेरी और प्रार्थना सभा राम सुखदास जी कराओ तो आज निरंतर मतलब हमारे मंदिर में मैं रेगुलर करा रहा हूँ वो सुबह पाँच बजे से साढ़े पाँच प्रार्थना सभा और साढ़े पाँच से छः प्रभात फेरी ये नियमित तो हमारा कार्यक्रम है तीन दिन और स्वास्थ्य के प्रति है ना मैं हमेशा सजग रहता हूँ मैं खान पीन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ खान पीन है ना मेरा कभी बिगड़ता नहीं हुआ है क्योंकि स्वयं खान पीन बिगाड़ेगा तभी खान पीन बिगड़ता है तो मैंने खान पीन में विशेष ध्यान रखा है और क्या स्वास्थ्य के प्रति विशेष चिंतित रहता हूँ कि भई कोई भी आप जैसे मेरे बच्चे भी उस स्टेज में नहीं है जो मैं स्टेज में खान पीन में वो रखता हूँ कि पैसे से ही सारी है ना दुनिया ही चलती सारा पैसे स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और राजेंद्र मोदी जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि इस 67 रनिंग में भी वो अपने आप को कैसे फिट एण्ड फाइन रखते हैं सवेरे 4 बजे उठने का उनका नियम पक्का है और खाने पीने पर बहुत ध्यान देते हैं और सवेरे उठते हैं जल्दी और रात को जल्दी से हो जाते हैं और ख़ास ये बात बताया कि उन्होंने मोबाइल उनका स्विच ऑफ करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसने बताया कि आठ बजे के बाद आप उनको रिंग नहीं कर सकते और करेंगे भी तो बहुत मुश्किल से उनको आप मिल पाएंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर राजेंद्र जी से बात करते हैं आप सुने हैं रेडमोट वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कुरा रहो जाना नहीं तू कहीं हार के काँटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही नहीं हार के कांटों के चल के मिलेंगे साये बाहर के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही कारवा है ये तेरा इम्तहा है साथी न कारवा है ये तेरा इम्तिहा है यू ही चला चल दिल के सहारे करती है मंद तुझको इशारे एक कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों के चल के मिलेंगे साये बाहर के हो रही हो रही ओदाई ओ रही हो रही ओ रही हो रही ओ रही ओ रही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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगीज कार्यक्रम में और राजेंद्र जी मोदी से हमारी बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही है, है। एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अपने लाइफ के कुछ खास अनुभव आइए आगे, आगे बढ़ते हैं सिक्सटी सेवन से आपका अभी रनिंग है लेकिन इसके पहले मैं जाऊँगा कि आपको बचपन की कुछ बातें बताइए जैसे कि साठ साल पहले आपने जब स्कूलिंग किया तो उस समय का जो स्कूलिंग था और आज का जो स्कूलिंग है उसमें कितना डिफरेंस आया हुआ है और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको लगती है कि कुछ कमियां भी आ गई है उसके बारे में बताएंगे टाइम का अलग बिजनेस था अलग मतलब स्कूलिंग थी स्कूलिंग में क्या है कि जो सिखाया जाता था आज के स्कूल में उसको में बहुत फ़र्क है मतलब उस टाइम हमारी को जो सिखाया जा जाता था वो हमारे पास ज़्यादा बोझ नहीं होता था किताब किताबों का बोझ नहीं होता था कम से कम बोझ होता था ज़्यादा ज़्यादा हमारे ज्ञान दिया जाता था आज जैसे मैं मतलब बहुत ज़्यादा दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब मैंने मैट्रिक पास की तो आज मेरे पास चार्टेड कोई बैठा दो आप तो मतलब वो उसको मेरे को पूछना पड़ता है यह स्थिति जब बॉम्बे में एक साल रहा तो बॉम्बे में जब भी अकाउंटेंट आता था ना जब चार्टेड आता था तो एक घंटा मेरे से डिस्कस करके अकाउंटिंग तैयार करता था तो मैंने सारा ध्यान करके मैंने ये छोड़ा है सिक्सटी में जो मेरे जीवन का 65 में छोड़ा है मैंने कि भाई थोड़ा मैंने बोझ मेरा कम कर दिया बच्चों पर डाल दिया बोझ इस टाइम तक मैं पूरा मतलब मेरा जीवन है ना उसमें किताबों में इनमें इनमें भी किया आज का तो अलग है आजकल तो बच्चों को भी इतना बोझ कर दिया कि बच्चे पढ़ने के बजाय उनके कमरों और झुक जाती है इतना लोड कर दिया तो आज का बहुत ज़्यादा फर्क है उसमें हमारी उस पढ़ाई में और उस पढ़ाई में बहुत अंतर है हम गुरुजी का सम्मान करते थे गुरु के पास पंद्रह मिनट भी लेट नहीं जाते थे एक मिनट भी अगर लेट हो तो नहीं जाते थे और हमने स्कूलिंग भी बाहर की बाहर की हमारे गाँव में इतनी व्यवस्था नहीं थी बाहर की लेकिन बाहर भी हमने हमारा पूरा मतलब जो स्कूल का था ना जो पूरा मतलब अध्यक्षता मैंने की उस टाइम शारदा सेकंड स्कूल की करीबन ये मालूम मैं तीन साल वहाँ शारदा सिंह कॉलेज में रहा तो कॉलेज में बचस्व हमारा हमेशा पढ़ाई के अंदर नंबर वन रहता था तो आज की पढ़ाई में तो बहुत अंतर आ गया आजकल तो किताबी पढ़ाई हो गई ज़्यादा हमारे ऊपर ने इस पढ़ाई कराते थे वो पूरा ज्ञानी पढ़ाई कराते थे और बहुत ही उससे अनुभव प्राप्त होता था स्कूल लाइफ के कोई टीचर के बारे में आप बताइए जो आपको बहुत याद आते हैं हमारे टीचर जो मतलब मेरे को प्यार भी करते थे खूब ज़्यादा जब मेरी शादी हुई तो उनको मैंने बुलाया शादी में उनका नाम तो मतलब राजपूत थे वो सिंह थे पूरा नाम तो मेरे नींद याद आ रहा है लेकिन क्या कि मैंने उसको शादी में बुलाया तो जब हमारे शादी के अंदर पूछा जाता है ना कि भाई आप कोई श्लोक कहिए तो उन्होंने मेरे को उस टाइम जब मेरे गुरु हैं वो मतलब मेरे इतने गुरु हैं कि मतलब उन्होंने उनकी उन्हों, उन्हों वजह से मैं जो मैट्रिक तक पहुँचा था ना, ना। उनके आशीर्वाद से पूछा और उन्होंने मेरे को जितना टाइम देते थे ना मुश्किल किसी बच्चे को देते थे वो मतलब पढ़ाई में मेरे को इतना टाइम देते थे दे वो दे। तो मैं कहा गुरुजी अब मेरे सामने संकट आ गया अब ये करेंगे श्लोक यहाँ करना पड़ेगा श्लोक मेरे को आता नहीं क्योंकि मैंने तो मेरी लाइफ का झगड़ाई देखा झंझट देखा है मैं तो क्या है कि यहाँ शादी के लिए आया हूँ दस पढ़ते पढ़ते तो क्या है मैंने ये देखा ही नहीं कि कैसे क्या मतलब परिवार को चलाना दुकान का चलाना कैसे चलाते हैं तो उस टाइम मैंने उनको उन्होंने मेरे को एक बहुत बढ़िया स्लोक बताया था तो क्या मेरे गुनगुनाता रहता है मन में कि भाई उन्होंने ऐसा कहा आपने बताया अपने स्कूल लाइफ का और ऐसी कुछ यादें हमारे जीवन में जो है हमेशा याद रहती है और आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने अपनी शादी में अपने टीचर्स को खास बुलाया है तो ये एक अलग फील आता है जब हम लोग बड़ों को या टीचर्स को सम्मान देते हैं तो खुशी होती है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आप बिजनेस करते रहे और अध्यात्म से भी आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना आध्यात्मिक अनुभव जरूर शेयर करें देखो आध्यात्मिक में ये है कि मैं गीता का पाठ नियमित करना मन का एक सौ रोज नियमित करना और हरे राम हरी का रोज कीर्तन करना मेरा सवा घंटे का करीबन ये रूटीन है और ये हनुमान कथा मेरी विशेष रुचि का विषय है जो हनुमान कथा में नियमित मतलब श्री गुरुचरण सरोवर से चालू होती है और लास्ट तक समापन होती है ना वहाँ तक मैं कथा करता हूँ तो उसका दो पेज चार पेज जो करता हूँ तो उसमें जो जीवन की सारी चीज़ें जी जीवन में जो आनी चाहिए कष्ट है अच्छाई ही है बुराई है सब हनुमान जय हनुमान चालीसा ना एक ऐसी चीज़ ग्रंथ है जिससे कि मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि उससे मेरे को मेरे जिंदगी का आगे का मार्ग है ना बहुत सुलभता से मिल पा रहा है तो मेरा आध्यात्मिक ज़्यादा जुड़ाव है और मैं क्या है कि जैसे रामकथा भागवत कथा आपकी ये रामचरित्र का यज्ञ श्री रामचरित्र मानी चाहिए मैं मेरा बहुत ज्यादा लगाव है और मैं बहुत ज्यादा कराता रहता हूँ जब भी मौका मिलता है तो मैं इसमें हमेशा मेरा मतलब लगाव रहता है कि खूब ज्यादा करने का बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप रामचरितमानस हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते रहते हैं और उनके द्वारा आप अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा फील करते तो मैं चाहूँगा कि चाहे किसी भी विधा में आप कोई भी चीज पढ़ी हो लेकिन एक कहानी जो आपको बहुत पसंद आता है जैसे हनुमान जी की हो या राम जी की हो वो कहीं ना कहीं आपको कोई प्रसंग है जो आपको बहुत दिल को छू जाता है उस प्रसंग के बारे में बताइए मतलब श्री कृष्ण गोवा श्री कृष्ण गोविंदाई हरे परमात्मा प्रण कृष्णाशाई गोविंदाई नमन ये मतलब मेरा मेन स्रोत है जो मैं इसको नियमित पाठ करता रहता हूँ कहानी में से कोई एक प्रसंग जैसे रामायण महाभारत हम लोग देखते हैं हनुमान जी की भी बातें सुनते हैं तो उनमें कौन सा एक प्रसंग है वो कहानी के रूप में या जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में देखो ये है कि जब राम जी बनवास को जा रहे थे राम जी बनवास को जा रहे थे तो लक्ष्मण जी को मालूम पड़ा कि राम जी बनवास जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी को मालूम पड़ा लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा भाई मैं मतलब तू जाना चाहता है लेकिन पहले तू उर्मिला से उर्मिला से तू आज्ञा लेके आ तो उर्मिला के महल तक जब पहुंचते हैं तो उनके थर थक कहाँ पर जो उर्मिला को पहले से मालूम है कि मैं मतलब मेरा पति और भगवान की सेवा में जा रहा है तो उर्मिला जैसे थाल लेकर सजा के खड़ी है वो मेरे प्रसंग बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि वो थाल लेकर सजा के खड़ी है और उनका आरती उतारने के लिए तैयार खड़ी है और वो जब लक्ष्मण जी अंदर वहा तो नीचे गुर्दन कर लेते हैं वो नीचे गर्दन करके झुक जाते हैं वो तो करे नाथिए क्या कर रहे हो आप मेरे को मालूम है आप जो संकट में संकोच में आ रहे हो ना संकोच में वो नहीं है मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं मेरा पति और राम जी की सेवा में जा रहा है ये प्रसंग मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है इसको मैं बहुत दो बार तीन बार पढ़ता भी हूँ बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि रामायण का जो वन वर्ष वाला सिचुएशन है राम जी जाते हैं तो लक्ष्मण भी उनके साथ जाती हैं ये चीज़ आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी ये चीजें बहुत पसंद आ रही होगी आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में गीत सुनाते हैं मैं चाहूँगा कि आपको जो गीत या भजन पसंद आता है उसके बारे में बताए श्री कृष्ण गोविंदा ये हरि प्रमात्मा साई गोविंदा नंत्र ये है मेरा बाकी तो बहुत वजन है गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा राधारमण हरि गोविंद जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हिनाथ नारायण वासुदेवाई कार आप सुनर रेडिमोज वन नाइनटी पॉइंट फोर बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुना जो राजेंद्र जी का पसंदीदा भजन है वो हमने सुना आइए आगे बढ़ते हैं और इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम के सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि जैसे हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें जो है हम लोग करते रहते हैं लेकिन जैसे कि आपने कहा शुरुआत में ही कि मुश्किल वैसा कुछ नहीं था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक आर्थिक स्थिति से नहीं मानसिक रूप से या ऐसा लगा कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए ऐसा कौन सा दौर था मेरा 85 का दौर था 1985 में जब मेरे फैक्ट्री में खूब ज़्यादा नुकसान लग गया था तो जैसे हमारे घर में तो सब ये जानते थे भाई कोई कमी नहीं है क्योंकि घर में दाल हमेशा फुल रहती थी तो सबको मालूम था कि पैसे की कोई कमी नहीं है फालतू तो ऐसे कर रहे हैं लेकिन मेरे को मानसिक मालूम था कि मेरे पैसे नहीं है वो मतलब जो भी हैं के हैं पब्लिक के पैसे हैं मेरे को मेरी आर्थिक स्थिति मैंने कभी किसी को बताई नहीं मैं मेरे खुद का ही खुद से खुद झगड़ा लड़ा मतलब खुद से खुद को लड़ा मतलब तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा सक्सेजता एक साल में मिली ऐसी शक्सेजता मिली जो मतलब मेरे हिसाब से संभव नहीं है नहीं। क्योंकि मेरा पूरा लोश एक साल में कवर हुआ जितना लगा वो और जैसे मैं कभी भी एक लाख रुपए से कम लेके घर नहीं आया पर डे और वो भी कैश पेमेंट लेके आया तो मेरे जीवन में उतार से का ये है मतलब कि मैंने कभी भी मतलब तकलीफ़ नहीं आई मेरे को वो मैं तो सोचता हूँ कि भगवान मेरी ईमानदारी मेरे पर रखा इसलिए मेरे कोई तकलीफ नहीं आई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया 85 का जो एक सीख था जहां पर आप मानसिक रूप से थोड़ा सा दिक्कत में आ गए लेकिन उसके बाद पूरा ही वापस चेंजर हो गया एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने देखा अपने जीवन में और वो आपके अपने ईमानदारी की वजह से आपने देखा ये आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है आपके परिवार में परिवार में हम मेरी बीबी दो मेरे बच्चे हैं एक मेरी बेटी थी वो क्या पाँच साल में गुजर गई थी बहुत भाग्यशाली थी वो और दो मेरे बच्चे हैं और मेरे दो तीन पोते हैं और एक पोती है सबसे ज़्यादा मेरे को जो हमारे परिवार में प्रिय लगती है मेरी पोती लगती है वेदिका नाम है उसका और पढ़ाई के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंट है और मैं उसको देखे भी अगर मैं खाना नहीं खाता हूँ अच्छा वेदिका के लिए अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहें तो किस टाइप का गाना आप डेडिकेट करना चाहें मेरी प्यारी पोती यही है मेरा सबसे ज्यादा प्यारा उसका मेरी प्यारी बोली मेरी लाडली पोती तेरे बिना नहीं रह सकता अच्छा। हाँ ये सलाम सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम का आप सुन रहे हैं हमारे सभी सीनियर सिटीज़न को हम सम्मान करते हैं उनको प्यार करते हैं और उनकी जो बातें हैं बड़ी अच्छी लगती हैं जब वो अपने पोता पोती के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका बचपन फिर से जवान हो जाता है और वो खुश फील करते हैं जैसे कि अभी राजेंद्र जी घड़ी घड़ी बोल रहे वेदिका मुझे बहुत अच्छी लगती है तो ये एक जो है प्रसंग जिसको हम लोग ज़्यादातर इस कार्यक्रम के माध्यम से हाईलाइट करना चाहते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और राजेंद्र जी की जो पोती है वेदिका के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना हमारी और से डेडिकेट ट करते हैं आप सुन रहे हैं रेडी मतुबन नाइन पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबनी पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग सीनियर सिटीजन से बात करते हैं और उसमें खास राजेंद्र जी जो है सिक्सटी सेवन रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी है और मैं चाहूँगा कि हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे टूरिज्म हैं टूरिस्ट प्लेस हैं जैसे जहाँ पर आप खुद रह रहे हैं जयपुर भी बहुत अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है पिंक सिटी कहते हैं तो मैं चाहूँगा कि ऐसे जो भारत में आपने कुछ जगह पर भ्रमण किया हूँ उनके बारे में बताइए टूरिस्ट प्लेस के बारे में और उनकी खासियत बताइए टूरिस्ट पे प्लेस के बाद हरिद्वार मैं हर मैंने हरिद्वार मैंने करीबन जैसे स्नान होते हैं ना तो मैंने तेरह स्नान करीबन वहाँ किए हैं साल के तेरह स्नान किए हैं और बराबर रेगुलर मंथली वहाँ गया हूँ और वहाँ के जितने भी स्थान है ऋषिकेश वगैरह ऋषिकेश से मेरे को प्रेरणा मिली वहाँ हरिद्वार जाने से राम सुखदास महाराज से उस रोज़ कुदरती पूर्णिमा थी गुरु पूर्णिमा थी तो बीकानेर के खूब लोग आए हुए थे मेरा भी कुदरती भगवान का मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि मैं भी उस कार्यक्रम में, में पहुंच गया तो मैं रामसुखदास जी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा से सीखा कि उनका एक दिन का प्रवचन मैंने सुना उससे मेरे को मेरी आत, मेरी जो जिंदगी में काफ़ी बदलाव आया दूसरा मैंने अयोध्या अयोध्या का जो स्नान किया तेरह महीने का पुष्कर का पूरा किया है गलता का पूरा किया है लौहार का पूरा किया है जितने तीर्थ स्थान हैं मेरे हिसाब से मेरे कोई बाकी नहीं है मैंने जितने भी तीर्थ स्थान हैं चाहे रामेश्वरम है चाहे कन्याकुमारी है कुछ भी जो भी स्थान है केदारनाथ है बद्रीनाथ है मैंने सब कुछ किया है मतलब मेरी लाइफ में मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है मेरे हिसाब से कोई बच गई हो तो बोल चोकू में बची होगी वैसे नहीं है मैंने सारे तीर्थ स्थान खूब किए और खूब ही आनंद से और कुछ टाइम जल्दी टाइम में हो गए सब कुछ दो तक सारे समापन हो गए सबसे ज़्यादा जो अच्छा फील करा जो वातावरण है या पर्यावरण है जो आपको बहुत पसंद आया हो उसके बारे में मेरे को सबसे ज़्यादा हरिद्वार पसंद आया जहाँ कलकल कल का गंगा बहती है और वहाँ क्या धार्मिक उत्सव खूब होते हैं तो मैं मेरा रुटर्न ये रहता सुबह मैं जज पूछता था हरिद्वार में स्नान हर करके जितनी वहाँ जो लोगों के स्थान पर जो धर्मशालाएँ वगैरह थी उसमें कथाएँ चलती थीं तो उसमें मैं हमेशा सब जगह जाता था और जितना वहाँ जो जो चीज़ देखने लायक है वो सारी देखता था उससे क्या है काफ़ी प्रेरणा मिली वहाँ जाके कि भाई मतलब ये स्थान ऐसे भी हैं काफ़ी दुर्गम स्थान भी हमारे को दिखाए गए तो देखे हमने तो मतलब खूब आनंदित महसूस किया और जैसे हम वहाँ केदारनाथ गए थे तो केदारनाथ घोड़ा हमारे को जैसे हम गए ना तो घोड़ा हमारे को मिड वे पे मतलब डाल दिया और हमारे सामने एक क्या है कि वो क्यों क्या ऐसा क्यों हुआ कि हमारे सामने एक औरत जो उस पे घोड़े पे बैठी थी वो कुदरती जो पाँच हजार दस हज़ार मीटर जगह थी ना उसमें वो गिरी तो गिरने से मेरे भी वो इच्छक हो गई कि तो मैंने कहा उतरे इससे उतरने के बजाय वो गिर गया मैं तो गिरा ना तो इस साइड में गिरा वो उस साइड में नहीं गिरा जहाँ मतलब गिरना चाहिए था तो ईश्वर की कृपा रही और क्या कि मेरे को वहाँ जाके फिर मैं पैदल ही आया सारा स्ता पूरा पैदल वाक किया क्योंकि जब घोड़े से ये घटना गई तो क्या है कि तो केदारनाथ मेरे को बहुत ही अच्छी जगह लगी बद्रीनाथ बहुत अच्छी जगह लगी यमोत्री गंगोत्री सारी चीज़ें जी राजेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका तीर्थ यात्रा के बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्त बैठे बैठे जो है रेडियो मधुवन के माध्यम से वो भी तीर्थ स्थलों का आनंद उठा रहे होंगे आपके शब्दों से तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा भजन सुनते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और राजेंद्र मोदी जी का बहुत ही अच्छा अनुभव हम लोग सुन रहे हैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो आइए आगे बढ़ते हैं भजन का आनंद उठाते हैं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 जना मिल मिलगड़ी बनाई चढ़ा काठ की डोली चार जना मिल मिलगढ़ी बनाई चढ़ा काठ की डोली चारों तरफ से आग लगा दी ए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 माटी बिना माटी का सिर रे माटी ओढ़ना माटी बिछाना माटी का सिर कहे कबीरा सुन ले रन दे कहे कबीरा सुन ले रन जाना हे ये जगाना जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का फर्स्ट एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और राजेंद्र मोदी जी से बातचीत हो रहे हैं जैसे कि शुरुआत में उन्होंने बताया कि मैं बहुत सारे संस्थाओं से कनेक्टेड हूँ और अग्रवाल समाज से काफी ज्यादा जो है कनेक्टेड है तो मैं चाहूंगा की संस्थाओं से जो भी छोटे मोटे संस्थाओं से आप जुड़े हुए वैसे सभी चीज़ें तो याद नहीं रहेगा लेकिन जो चीज़ें आपको याद हैं उनके बारे में बताइए किस तरह के कार्य होते हैं और आप किस तरह का सहयोग देते हैं शुक्रवार समाज समिति विद्यानगर का मैं प्रेसिडेंट उन्नीस सौ बना था उस टाइम मेरे को ये मालूम था समाज क्या होता है जब मैं आया इसमें मेरे को बनाया गया अध्यक्ष सर्वप्रथम तो मेरे को अध्यक्ष बनाया गया उस टाइम ये थी संस्था बंद के कगार का पर थी अब मैं मेरे को भाग्यशाली समझता हूँ कि जब मैंने संस्था 2005 में हैंड ओवर की उस टाइम मेरे हिसाब से जयपुर में मैंने फर्स्ट नाम संस्था का किया था और खूब ही अच्छा अनुभव उसमें हुआ कि घर घर जाना होता है इसमें हर आदमी से मिलना होता है हर आदमी के भाव प्रकट होते हैं अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं तो उसमें हमारे को काफ़ी सीखने मिला लेकिन मैं विद्यानगर वालों को एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को आगे बढ़ने के लिए समाज में खूब प्रोत्साहित किया उस टाइम मेरी पोजिशन ये हो गई थी कि मैं थोड़ा समाज को टाइम दे सकता था उस टाइप एट्टी तक मेरे 95 तक मेरे पास समय नहीं था बिल्कुल ही लेकिन 95 मेरे को ये समाज में लाके और मेरे को मेरा जीवन परिवर्तन इसलिए कर दिया कि मैं आज समाज की तरफ देखता हूँ 95 तक तो मेरे को मालूम ही था कि समाज क्या होता है या मतलब संस्थाएँ क्या होती है क्योंकि वो है, मेरे स्कूल लाइफ में था मतलब जब मैं प्रेसिडेंट था ना शारदाबीदेन तो वहाँ तक तो मेरा स्टूडेंट लाइफ में था मतलब इसके बाद में मैं यहाँ आया तो मेरे को कभी भी कार्यकारिणी का सदस्य ये बनने का मौका नहीं मिला मेरे को तो खाली सीधा ही अध्यक्ष का मिला और क्या है कि मैं मेरी लाइफ 65 तक 67 चल रही है अब तो अभी तक मैं था और अभी जो चुनाव हुए तो उसमें मैं संस्थापक हूँ उसका मैंने संस्था को बढ़ाने में मैं, मैं मेरी तरफ से खूब योगदान मैंने जो कर सकता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा किया और आगे मेरी इच्छा है कि मैं जो भी मेरे से हो सके बढ़ सके जब तक मेरी लाइफ रहे तो मैं करता रहा संस्था के माध्यम से किस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ किए उसके बारे में बताएँ संस्था के माध्यम में जैसे हमने गोट करना पब्लिक को जोड़ना और क्या ब्लड डोनेशन कैंप लगाना ब्लड डोनेशन में हमने रिकार्ड मतलब विद्यालय में बनाया था पहले फिर क्या हमारे वो मैं अग्रवाल महासभा से प्रेसिडेंट बन गया था उन्नीस में तो उसमें हमने यहाँ भी चालू कर दिया ब्लड डोनेशन आज हमारा ब्लड डोनेशन चलता है उसमें हमारे को बहुत शांति मिलती है कि लोगों को हम रक्त देके उनकी लाइफ बचाने की प्रयास करते हैं तो काफ़ी हमने जो है न धार्मिक और सामाजिक और सेवा का कार्य जैसे हमने तीन बच्चियों की शादी हमारे जो डोनर थे उनसे हमने तीन बच्चों की शादी जो कमज़ोर वर्ग की थी उनकी भी करवाई काफ़ी हमने लोगों का सहयोग जो भी हो सकता था हमारे माध्यम से जिसको कर, जिससे भी ले करवाया हमने खूब प्रयास करके करवाया और ये मतलब हमारे को मानसिक शांति मिलती है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी बातें बहुत पसंद आ रही होगी और जिस तरह से हम लोग समाज से जुड़ते हैं और समाज सेवा करते हैं तो मन को शांति मिलती है ये आपने एक्सपीरियंस में बताया बहुत ही अच्छा लगा तो चलिए जाते जाते मैं कहूंगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफी लोग सुन रहे हैं और उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे मैं तो ये चाहूंगा कि सब प्रेम भाव से अपना जीवन व्यतीत करें अल्ली टू बेड अल्डी टू राइज का विशेष ध्यान रखें मेक्स ए मैन हेल्दी मेरा सबसे ये आग्रह है कि अल्ली टू बेड अल्डी टू, टू राइज मेक से मैन हेल्दी ये हमेशा याद रखें सुबह चार बजे नियमित उठें भगवान की प्रभात बेला में उठें और सोने का टाइम निश्चित टाइम नौ बजे तक आराम करें जैसे आज के भागों में युग नहीं है लेकिन हमारे देशों के लिए तो ये संभव है हिसाब से अब हम उनको भी ये आग्रह कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं आप समय निकालो टीवी वगैरह देखो लेकिन 9 बजे का टाइम फिक्स करो और 4 बजे नियमित उठो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी वह जुड़े हुए हैं कुछ फंक्शंस अटेंड किए हुए हैं तो ब्रह्मा कुमारी इसके साथ जुड़कर आपको कैसे लगा देखो मैं वहां जब भी गया हूँ तो मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं एक दिन भी कैसे छोड़ रहा हूँ मेरे को नहीं छोड़ना चाहिए जैसे मैं वैशाली नगर हमारे राजेश जी जो लेके गए थे मेरे को तो वहां मैंने दीदी का प्रवचन सुना तो उसमें सुन के मेरे को यह ऐसा लगा कि नियमित इनकी क्लास में आए तो शायद अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन आए तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये एक संस्था जो मतलब जितनी बढ़िया संस्था है उसका मैं सुना ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब मेरे जीवन का मतलब कि मैं रेगुलर अगर मतलब मेरे को टाइम मिले तो रेगुलर भी जाऊँ तो बढ़िया चीज़ है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और ये मैसेज जो उन्होंने बताया खुद भी फॉलो करते हैं चार बजे उठते हैं भले आप रात को नौ बजे अपना पूरा करके सो सकते हैं दस बजे तक भी सो सकते हैं लेकिन चार बजे उठना आपके लिए आपके सेहत के लिए अच्छा है और बहुत ही अच्छा वो फॉलो करते हैं उन चीज़ों को आप भी फॉलो कीजिए और अपना सेहत को मैंटेन करें अपना हेल्थ मेनटेन रखें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और राजेंद्र मोदी जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुनाए हैं रिडमोड वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कुराते रहो ee ve sare